ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण में दो वर्णकों में से द्वितीय वर्णक के सिद्धांत की चर्चा भाष्य में हो रही है वृत्तिकार का जो मुख्य रूप से मानना है कि उपासना कार्य मोक्ष है उपासना का फल मोक्ष है और उस मोक्ष के साधनभूत उपासना के अंग के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन उप करती हैं वृत्तिकार के इस मान्यता का निराकरण भगवान भाष्यकार ये तो उत्पाद्यो मोक्ष तस्य तस्मान इत्यादि से करना प्रारंभ किए हैं और ये बता रहे हैं कि उत्पत्ति विकार आपति और संस्कार का विषय हुआ करता है कर्मफल और जिनके मत में उत्पत्ति का विषय यानि उत्पाद्य विकार का विषय यानी विकार्य या आपति का विषय आप्य और संस्कार का विषय संस्कार्य इन तीन में से किसी न किसी अन्यतम रूप मोक्ष होगा तब तो उसे शरीर निर्वर्तय मन निर्वर्त या इंद्रिय निर्वर्तय कर्म की अपेक्षा रहेगी तो मनोनिवर्तिय कर्मरूप उपासना का वो फल बनेगा उसके लिए जरूरी है मोक्ष का इन चार में से किसी एक रूप होना उत्पाद्य रूप या विकार्य रूप आप्य रूप अथवा संस्कार्य रूप तो ये बत, बताया जा रहा है कि मोक्ष इन चार में से किसी भी रूप नहीं है उत्पाद्य भी नहीं विकार्य भी नहीं आप्य भी नहीं संस्कार्य भी नहीं मोक्ष को उत्पाद्यादि अन्यतम रूप मानने पर दो आता है उन दोषों को बताते हुए ये कहा जा रहा है चार प्रकार का जो कर्म फल है उनमें से किसी रूप मोक्ष को मानेंगे तो ये ये ये दोष आएंगे इसलिए उन दोषों को टालने के लिए चार में से किसी भी रूप मोक्ष को नहीं माना जा सकता तो चार ही प्रकार का कर्मफल होता है मोक्ष उन चार प्रकार में से एक रूप भी न होने से उपासना का फल मोक्ष को नहीं माना जा सकता सिद्ध होगा इसके लिए सबसे पहले कहा जिनके मत में मोक्ष उत्पाद्य हैं उनके मत में तो मोक्ष रूपी अपेक्षित फल को पाने के लिए मानस, वाचिक या कायिक कार्य यानी कर्म की अपेक्षा होगी ये मानना उचित है युक्त है और प्राप्त करने के लिए मानी जा सकती है उपासना रूप मानस कर्म की अपेक्षा तथा विकार्य इससे कहा गया तथा विकार्य इसका अन्वय बताते हैं टीकाकार कि तथा यानि उत्पाद्यवत विकार्य अपेक्षते यानी कार्यम अपेक्षते मोक्षम प्रति इति युक्त ऐसा अन्वय करना अब ये जो दो पक्ष हैं मोक्ष को उत्पाद्य विकार्य अन्यतर रूप मानेंगे तो जो दोष आएगा उस दोष को बताने वाला भाष्यवाक्य है तयोर पक्षोर मोक्षस्य ध्रुवम अनित्यत्व इस वाक्य का अवतरण है टीका में दूषयति रीति। दूसयती यानी इन दोनों पक्षों में जो दोष आता है उसे बताते हैं उत्पाद्य या विकार्य मोक्ष को मानने पर मोक्ष में अनित्यत्व की आपत्ति आती है ये कह रहे हैं कि मोक्षस्य ध्रुवम तय तक का अर्थ है इन दोनों पक्षों में मोक्षस्य ध्रुवम से लेना है उत्पाद्य या विकार्य अन्यतर रूप मोक्ष को मानने पर ये दो पक्ष इन दो पक्षों में से हर एक पक्ष में निश्चित ही मोक्ष में अनित्व की आपत्ति आती है क्योंकि लोक में देखा जा रहा है जो विकार्य है और जो उत्पाद्य है वह नित्य नहीं होता अनित्य होता है जैसे विकार्य हैं, दध्यादि वे नित्य नहीं है उत्पाद्य हैं, घटादि वे भी नित्य नहीं है एक कहते हैं नहीं दध्यादि विकार्यम नित्यम दृष्टम लोके ऐसा अनु करना और नहीं उत्पाद्यम वा घटादि नित्यम दृष्टम लोके तो लोक में जो विकार्य रूप दध्यादि पदार्थ हैं, वे नित्य नहीं देखे गए उनमें अनित्यत्व है ऐसे मोक्ष को भी दध्यादि के तरह विकार्य मानेंगे तो अनित्यत्व अवश्यम्भावी होगा और उत्पाद्य जो घटा दी है इनमें भी अनित्यत्व देखा गया तो मोक्ष भी उत्पाद्य होगा तो घटादि के तरह उसमें अनित्यत्व की आपत्ति जरूर आएगी आगे हैं टीका में नच इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले विकार शब्दार्थ करते हैं टीकाकार स्थितस्य स्थित अवस्थान्तरम विकार जो विद्यमान पदार्थ है उसका पूर्व अवस्था परित्याग पूर्वक उत्तर अवस्था ग्रहण माना जाता है विकार अवस्थान्तर विकार है यानी परिणाम है तो दूध रूप जो एक अवस्था विशेष थी पूर्व अवस्था उसका परित्याग पूर्वक दधि रूप अवस्था विशेष आ गई ये विकार कहलाया ये परिणाम कहलाया परिणाम अब नच न नापि इत्यादि भाष्यवाक्य का अवतरण है टीका में ननु अनित्यत्व ग्रामवत अन्यत्व निराशा न इत्याह ब्रह्मणु ग्राम तो अनित्यत्व निराशा मोक्ष में अनित्यत्व का निराकरण करने के लिए जो अनित्यत्व दोष प्राप्त हो रहा है न उसका परिहार करने के लिए माना जाए कि क्रियायाव ब्रह्मणों ग्रामवत आपती रु यानी स्थित से व ब्राह्मण तो जो विद्यमान ब्रह्म है उस उसकी आपती यानी प्राप्ति जैसे ग्राम क्रिया से गन, गमन रूप क्रिया से उत्पाद्य नहीं है और घनता का विकार भी नहीं है अपितु गति क्रिया से आप्य है प्राप्य है वह विद्यमान है गमन क्रिया से पहले से ही और गमन क्रिया से प्राप्य है ऐसे ब्रह्म को मोक्ष को ब्रह्म मोक्ष उसको माना जाए कि विद्यमान है और वह क्रियाया आप जैसे गांव ग्राम की प्राप्ति होती है गमन क्रिया से संयोग होता है गनता का ग्राम के साथ संयोग होता है यही प्राप्ति कहलाती है ऐसे जीव रूपी उपासक का ब्रह्म के साथ संयोग रूप आपती ब्रह्म की उपासना क्रिया से मानी जाए तो ब्रह्म में अनितत्व दोष नहीं आएगा मोक्ष में इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है वृत्तिकार के ओर से तो भाष्यकर भगवान कहते हैं न इत्याह आप्ये तो आप भी मोक्ष को नहीं माना जा सकता ये कहा जा रहा है न आप्यत्वेनापि कार्यापेक्षा मोक्षस्य युक्ता ऐसा अनु करना पूर्व वाक्य से मोक्षस्य पद की और युक्त पद की अनुवृत्ति लाना वह युक्तम नपुंसक लिंग था या अपेक्षा पुलिंग होने से स्त्रीलिंग करना युक्ता तो मोक्षस्य मोक्षना कार्यापेक्षा न युक्ता मोक्ष को आप्य मान करके ग्राम के तरह उपासना रूप कार्य की मोक्ष की प्राप्ति में अपेक्षा मानी जाए ये नहीं कहा जा सकता क्यों तो कहते हैं इसलिए कि ब्रह्म को ब्रह्मस्वरूप जो मोक्ष है उस मोक्ष को उपासक जीवात्मा से अभिन्न मानते हो कि भिन्न मानते हो यदि ब्रह्मस्वरूप मोक्ष आत्मा से अभिन्न है तो आत्मा तो आप प्राप्त ही है तो आप्य नहीं होगा जो प्राप्त वस्तु है वह प्राप्तव्य नहीं होती है और मान लो ब्रह्म जीव से भिन्न भी है लेकिन वह आकाश के तरह व्यापक होने से भी आप्य नहीं होगा आत्मा से आकाश भिन्न है लेकिन किसी का भी आकाश आपके नहीं है सबसे भिन्न होता हुआ भी व्यापक होने से सब जहां विद्यमान है वहां उन्हें आकाश प्राप्त ही होने से आप्य नहीं है आप्य बनने के लिए आपता से भिन्न होना चाहिए और देशत परिचिन्न होना चाहिए आपका जिस देश में है आपकी अनुकूल क्रिया प्रारंभ करने वाला जिस देश में है उस देश में आप्य वस्तु नहीं होनी चाहिए जो ग्राम में निवास कर रहा है उसका ग्राम आप्य नहीं होता जो ग्राम से बाहर जंगल में है वह जंगल से ग्राम के ओर गमन क्रिया करता है तो उससे एक ग्राम आप्य होता है जहां से गमन क्रिया प्रारंभ की जा रही है वहां पर ग्राम नहीं है लेकिन ब्रह्म मान लो जीव से भिन्न भी है भेदवादी के मत में लेकिन आकाश के तरह देशत अपरिचिन्न होने से व्यापक होने से भी वह आप्य नहीं होगा और अद्वैतवादी के मत में अभेदवादी के मत में जीव से अभिन्न है यदि तो भी जीव का वह आप्य नहीं होगा स्वयं स्वयं का आप्य नहीं हुआ करता प्राप्त नहीं हुआ करता ये दो विकल्प करके उत्तर दिया जा रहा है स्वात्मरूपत्व सति इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ब्रह्म जीवा भिन्नम नवा ये दो विकल्प कर रहे हैं ब्रह्म यानी मोक्ष क्योंकि ब्रह्म स्वरूप ही मोक्ष है तो ये जो ब्रह्म स्वरूप मोक्ष है वह जीव का मुक्त होने वाले जीव का स्वरूप है उससे अभिन्न है अथवा भिन्नम जीवाभिन्नम नवा नवा का अर्थ है भिन्नम जीव से अभिन्न नहीं भिन्न है ऐसा मानते हैं तो इन दो में से कहते हैं दोनों पक्ष में ब्रह्म स्वरूप मोक्ष में आप्यत्व सिद्ध नहीं होगा ये कहा जा रहा है कि उभय थापि न क्रियापेक्षा इत्याह स्वात्म इत्यादि ना का अर्थ है जीव से अभिन्न ब्रह्मस्वरूप मोक्ष को मानने पर भी और जीव से भिन्न मानने पर भी दोनों पक्ष में जीव का आप्य ब्रह्म नहीं होगा मोक्ष नहीं होगा इसलिए क्रिया की अपेक्षा मोक्ष के लिए नहीं होगी आप्यत्व भी क्रिया अपेक्षा नहीं होगी ये कहा जा रहा है स्वात्मरूपत्व सती अनाप्यवात ये एक हेतु हुआ प्रथम विकल्प का निराकरण जीव से अभिन्न मानेंगे ब्रह्म स्वरूप मोक्ष को तो मोक्ष जीव का आप्य नहीं होगा और आप्यूपे न क्रिया की अपेक्षा जीवाभिन्न मोक्ष के लिए नहीं होगी तो स्वात्म रूपत्व सती का अर्थ है अभिन्न सती मोक्ष ब्रह्मस्वरूप मोक्ष जीवाभिन्नत्व सति स्वात्म रूपत्व से अतिकार्थ हुआ अनाप्यवात तो स्वरूप होने के कारण वो अनाप्य होगा अप्य नहीं होगा और भिन्न भी मानते हैं तो आकाश के तरह वह व्यापक होने से अनाप्य होगा आगे ये कहा जा रहा है द्वितीय का निराकरण करते हुए स्वरूप व्यतिरिक्त यानी जीव भिन्नत्वेपि मोक्ष को जीव जीव से भिन्न मानने पर, पर भी जीव का स्वरूप न मान करके जीव से अन्य है मोक्ष ऐसा मानेंगे तो भी ब्रह्मनो नो नाप्यव ब्रह्मस्वरूप मोक्ष आप्य नहीं होगा प्राप्य नहीं होगा क्यों तो कहते सर्वगतवे नित्याप्त स्वरूपत्वात् सर्वेण ब्रह्मण तो ब्रह्म सर्वगत होने से यानी व्यापक होने से तो सर्वेण यानी सभी प्राणियों के द्वारा ब्रह्म नित्याप्त स्वरूप है जैसे आकाश हमेशा सबको उपलब्ध ही है हर एक प्राणी जहां विद्यमान है वहीं पर आकाश भी विद्यमान होने से हर समय हर प्राणी को आकाश आप्त आप इसलिए उसे कहा जाएगा नित्य आप्त स्वरूप तो नित्य आप्त स्वरूप होने से और एक दो को नहीं सबको व्यापक होने से नित्य प्राप्त ही है नित्य प्राप्त स्वरूप होने से न आप्य ऐसे लगाना कैसे तो कहते आकाशस्य इव से है आकाश तो इस प्रकार ये चार प्रकार के कर्म फल जो होते हैं उनमें से तीन प्रकार का मोक्ष में निषेध कर दिया गया उत्पाद्यत्व का भी विकार्यत्व का भी और आप्यत्व का भी तीन का हुआ अब संस्कार्य बचा, बचा तो संस्कार्यव का निराकरण करने के लिए आगे वाला वाक्य है नापी संस्कार्यो मोक्ष इत्यादि इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार यथा यथावीण संस्कार प्रोक्षणापेक्षा तथा न इत्याह नापि इत्यादीना तो जैसे व्रीहीक्षतीती एक तथा कर्मकांड में पुरोडास हवी है जिस याग का उस याग में एक आया याग के प्रकरण में ब्रहीन प्रोक्षति तो पुरोडास बनाया जाता है धान को कुट करके निकाले हुए चावल से चा, चावल से आटा बना करके बनता है पुरोडास और व्रीही को जब चावल निकालना है व्रीही से यानी धान से तो उसमें जो ऊपर ऊपर भूसी है उसको हटाना पड़ेगा ना उसके लिए एक अलग विधि है वृहिन्न अवहंती तो धान के भूसे को ऊपर वाले छिलके को और चावल को अलग अलग करने के लिए कई एक साधन है लेकिन उनमें से कूटना रूप जो एक साधन विशेष है उसी का नियम है तो विहीन अवंती ये विधि बताता है कि कूट करके ही धान को भूसी धान से निकाल ले और चावल अलग कर लें धान को कूट करके तो कूटना है तो ऐसे ही बोरी में से धान निकाल लिया और कूट लिया ऐसा नहीं होता उसके लिए फिर मंत्रोच्चार पूर्वक जल से धान का प्रोक्षण करना होता वो एक संस्कार है तो ब्रीही का संस्कार के लिए ग्रीही में संस्कार्यत्व है और संस्कार्यत्व होने से प्रोक्षण क्रिया की अपेक्षा है संस्कार में वृहि के हाँ पानी छिड़क दिया जाएगा मंत्र बोल करके तो प्रोक्षण हो जाएगा जैसे संध्या आदि करने करते समय अभिषेक आदि कर्म करते समय स्वयं को पवित्र करने के लिए ओम अपवित्रो पवित्रो वा इस मंत्र को बोल करके स्वयं पर और पूजा सामग्री पर जल का छिड़काव करते हैं ना वो प्रोक्षण कहलाता है प्रोक्षण है ऐसे ओ धान को कुटते समय कुटने से पहले जो संस्कार होना है वो है प्रोक्षण संस्कार तो धान प्रो संस्कार्य होने से धान में संस्कारित्व होने से संस्कार संपादन के लिए प्रोक्षण क्रिया की अपेक्षा है जैसे ऐसे मोक्ष में संस्कार्य मान करके संस्कार के लिए कर्म की अपेक्षा मानी जाए उपासना की अपेक्षा मानी जाए ऐसा यदि वृत्तिकार कहना चाहेंगे तो इसका भी निषेध किया जा रहा है नापी इत्यादि से ये टीका में लिखा टीकाकार ने कि यथा गृहिणाम संस्कार प्रोक्षणापेक्षा ये वितरिय की, की दृष्टांत तो है धान में तो संस्कार्य होने से प्रोक्षण क्रिया की अपेक्षा धान के संस्कार में देखी जा रही है ऐसी मोक्ष में संस्कारत्व तो मान करके कर्म की अपेक्षा नहीं की जा सकती इसलिए कि मोक्ष में संस्कारत्व भी नहीं है गृह में तो संस्कार्य तो है मोक्ष में संस्कारियव तो नहीं है ये दिखाया जा रहा है कि नापी संस्कारियो मोक्ष कहते मोक्ष को आप संस्कार भी नहीं मान सकते क्यों नहीं मान सकते ये न, ये न व्यापारम अपेक्षित जिससे कि संस्कार यदि होता तो व्यापार यानी क्रिया की अपेक्षा मोक्ष को जरूर होती लेकिन मोक्ष संस्कार्य नहीं है संस्कार का विषय नहीं है क्योंकि संस्कार दो प्रकार का होता है एक तो गुणाधान और दूसरा दोषापनयन पहले से दोष विद्यमान है तो उसका अपनयन करना अपनयन अनुकूल क्रिया से वो दोषापनयन रूप संस्कार होता है और दोष नहीं है लेकिन कोई न कोई गुण की आवश्यकता है तो गुण का संपादन कराना तो उसके लिए भी जरूरी होता है संस्कार क्रिया की अपेक्षा होती है गुणाधान रूप संस्कार को संपन्न करने वाली क्रिया की मोक्ष में गुणाधान रूप संस्कार भी संभव नहीं है और दोषापन रूप संस्कार भी मोक्ष का संभव नहीं है इसलिए मोक्ष को संस्कार्य नहीं कहा जा सकता ये कहा जा रहा है आगे संस्कारोही नाम इत्यादि से पहले संस्कार के दो स्वरूप बताए जा रहे हैं कि संस्कारोही नाम संस्कार्य गुनाधान वात दोषापन वते दो प्रकार से ही संस्कार्य का संस्कार संभव है एक तो संस्कार्य में गुण का आधान करने से गुण को स्थापित करने से अथवा दोषापन दोष को हटा करके संस्कार्य का संस्कार किया जा सकता है लेकिन मोक्ष में इन दो प्रकार के संस्कारों में से एक भी संस्कार संभव नहीं है इसलिए मोक्ष को संस्कार नहीं कहा जा सकता ये कर नावत गुनाधाने न संभवतीने गुना धाने न मोक्षस्य संस्कार न संभवती ऐसा लगाना तो मोक्ष में गुण स्थापित करके मोक्ष का संस्कार होगा ब्रह्म स्वरूप मोक्ष का ये संभव नहीं है क्यों कहते हैं मोक्ष ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म कैसा है तो ब्रह्म निरतिशय है अतिशय शब्द का अर्थ होता है विशेषता गुण तो ब्रह्म में किसी विशेषता को संपादित करेंगे यदि तो सविशेष बन जाएगा और सविशेष ब्रह्म मोक्षनीय है निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है मोक्ष और कोई भी गुणाधान करेंगे क्रिया से तो गुण ही विशेष बन जाएगा तो मोक्ष ही सिद्ध नहीं होगा मोक्ष तो ऐसा है तो भगवान कहते हैं अनाधेय अतिशय ब्रह्मस्वरूपत्वात मोक्षस्य अनाधेय अतिशय ये ब्रह्म का विशेषण है ब्रह्म में अतिशय यानी विशेष का गुण का आधान नहीं किया जा सकता आधेय अतिशय कहा जाता है जिसमें गुणों का संपादन करना संभव हो उसे कहा जाता है आधेय विशेष लेकिन ब्रह्म कैसा है अनाधेय विशेष है यानी ब्रह्म में किसी भी गुण का संपादन करना संभव नहीं है अनाधे अतिशय ब्रह्म स्वरूप और वही मोक्ष का स्वरूप है निर्विशेष ब्रह्म ही तो निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप मोक्ष होने से गुणाधान रूप संस्कार मोक्ष का संभव नहीं है तो कहेंगे दोष दोषापरयन रूप संस्कार मोक्ष का कर लो तो कहते हैं जिस निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप मोक्ष है वह निर्विशेष ब्रह्म में कभी कोई दोष है ही नहीं वह नित्य शुद्ध है तो नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मोक्ष होने से उसमें कहीं कोई अशुद्धि है ही नहीं अशुद्धि दोष कहलाता है अशुद्धि तो हो तो अशुद्धि का अपनयन दोष का अपनयन रूप संस्कार किया जाएगा गीता तो कहती है कि ब्रह्म निर्दोष है निर्दोषम ही समम ब्रह्म समम यानी एक रूपम और निर्दोषम उस, उसमें कोई दोष है ही नहीं एक हाथ कोई दोष होता तो उसका अपनयन रूप संस्कार संभव होता लेकिन समस्त दोषों से रहित ब्रह्म है स्वतः शुद्ध रूप है ये कहा जा रहा है कि नापी दोषापनयने न मोक्ष से संस्कार संभव होती ऐसा लगाना तो दोषापनेन रूप भी संस्कार मोक्ष का संभव नहीं है क्योंकि नित्य शुद्ध ब्रह्मस्वरूप स्वरूपवाद मोक्ष से मोक्ष तो नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है तो अनाधे अतिशय स्वरूप मोक्ष होने से गुणाधान रूप संस्कार नहीं होगा मोक्ष का और नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मोक्ष होने से दोषापनयन रूप संस्कार भी मोक्ष का नहीं होगा ये दो ही प्रकार है मोक्ष संस्कार के इन दो में से एक भी प्रकार संस्कार का मोक्ष के नहीं बना इसलिए मोक्ष को संस्कार्य नहीं कहा जा सकता संस्कार्य न होने से क्रिया की अपेक्षा मोक्ष में नहीं बताई जा सकती ये कहा जा, कहा गया और फिर प्रकारांतर से संस्कार मोक्ष में दिखाने के लिए उदाहरण सहित तो शंका करते हैं वृत्तिकार स्वात्म धर्म एवं इत्यादि से इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार गुणाधान रूप संस्कार किसका होता है और दोषापन रूप संस्कार का लोक में उदाहरण कौन है ये बता रहे हैं अलग अलग गुणाधानम वृहिषुक्ष प्रोक्ष, प्रोक्षणादि ना तो वृहदि जो हैं इनका गुणाधान रूप संस्कार आ, होता है प्रोक्षणादि से प्रोक्षणादि क्रिया से और वस्त्रादि का संस्कार होता है दोषापनयन शा, दो रूप मल है दोष तो मलिन वस्त्रों को साबुन आदि से धोते हैं तो वस्त्रगत जो मल, मलात्मक दोष है उसका अपनयन होता है निवृत्ति होती है यह दोष दोषापनयन रूप संस्कार हो जाता है वस्त्रों का वस्त्र का ऐसा गुणाधान रूप संस्कार या दोष दोषापनयन रूप संस्कार मोक्ष का नहीं होगा मोक्ष अनाधेय अतिशय स्वरूप होने से तथा नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप होने से ये बताया गया अकारांतर से संस्कारत्व की शंका मोक्ष के की जा रही है स्वात्म धर्म एवं इत्यादि भाष्य वाक्य से इसका अवतरण है टीका में कि शंकते एने मोक्ष में प्रकारांतर से संस्कार्यत्व की शंका करते हैं वृत्तिकार कर्तेम एव सू तो क्रिया संस्क्रिय माने, माने भास्वर धर्म इति चेत न क्रियाश्रय्वापत्तेरात्म तो ये कहते हैं स्वात्म धर्म एवं सन तिरोभूतो मोक्ष जीवात्मा का स्वरूप ही मोक्ष है स्वात्म धर्म है का मतलब स्वरूपूत धर्म है जीवात्मा का स्वरूप ही मोक्ष है लेकिन वह तिरोभूत है आवृत्त है ढका हुआ है और उसे अभिव्यक्त करने के लिए तिरोहित स्वरूपभूत मोक्ष को अभिव्यक्त करने के लिए क्रिया की आवश्यकता है तो क्रिय या आत्मनि संस्क्रिय माणे क्रिया से जब आत्मा संस्कृत होता है यानी तब आत्मा का स्वरूप जो मोक्ष है वह अभिव्यज अभिव्यक्त होता है इसके लिए उदाहरण बताते हैं जैसे दर्पण का स्वरूप भूत धर्म है भास्वरत्व भास्वर कहते हैं प्रकाशमान को चमकीलेपना को तो चमकीलापना स्वरूप है दर्पण का लेकिन वह बहुत दिनों से यदि ऐसा ही खुला पड़ा हुआ हो दर्पण तो धूल आदि काफी जम गई उस पे तो हवा से नहीं उड़ती कपड़े से पहुंचने मात्र से भी कहीं कहीं ऐसी धूल होती है नहीं निकलती तो उसके लिए फिर उस पर कुछ पाउडर आदि डाल करके घर्षण करना होता है और घर्षण से फिर वह जो भास्वरत्व था स्वरूप धर्म धर्म दर्पण का वह अभिव्यक्त होता वो मल जो था वो निकल जाता है जो चिपका हुआ था मल ऐसे ही आत्मा से चिपका हुआ जो मल है वह ब्रह्म रूप से आत्मा की उपासना रूप घर्षण क्रिया से निकलता है तो स्वरूप भूत मोक्ष अभिव्यक्त होता है दर्पण के स्वरूपभूत भास्वरत्व के तरह इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताते हैं वृत्तिकार यथा से निघर्षण क्रियया संस्क्रिय माने भास्वत्व धर्म तो निघर्षण क्रिया से आदर्श का संस्कार किया जाता है दर्पण का तो दर्पण का स्वरूप भूत भास्वत् धर्म अभिव्यक्त होता जैसे ऐसे ही उपासना क्रिया से आत्मा संस्कृत होता है तो वो उसका स्वरूप भूत मोक्ष धर्म अभिव्यक्त होता ऐसी शंका यदि वृत्तिकार करना चाहेंगे चेत न तो यथा इत्यादि दृष्टांत का पहले अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप एवं मोक्षो अनादि अविद्या उपासनया मले नष्ट अभिव्यज्यतेत्र ब्रह्मात्मस्वरूप ब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मा स्वरूप मोक्ष अनादि रूप मल से अवृत्त है और उपासना से वह अनादि रूप मल के नष्ट हो जाने पर अभिव्यक्त होता है मोक्ष इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत है दर्पण का तो संस्कारों मल नाश ये आदर्श का संस्कार क्या हुआ संस्कृत माने आदर्श संस्कृत माने इसमें आदर्श का संस्कार हुआ आदर्श पर जमा हुआ जो मल है उस मल का नाश दर्पण पे जमे हुए मल का नाश ये है दोषापने रूप संस्कार आदर्शका हुआ तो आदर्श का स्वरूप भास्वरत्व धर्म अभिव्यक्त हुआ ऐसे अविद्यारूप मल का अपनयन उपासना से होने पर आत्मस्वरूपत धर्म जो मोक्ष है वह अभिव्यक्त होता है इसके लिए वृत्तिकार ने दृष्टांत बताया लेकिन इसका निराकरण करते हैं न इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में किम आत्मनी मलह सत्य कल्पितो वे जो आप कह रहे हो उपासना क्रिया से आत्मगत मल की निवृत्ति होती है, है दोष तो आत्मगत मल दोष की निवृत्ति अपनयन रूप संस्कार संपन्न होता है तो मोक्ष अभिव्यक्त तो होता है और उस मलाप मलापनयन के लिए उपासना क्रिया की अपेक्षा है ऐसा यदि कहते हो तो उपासना क्रिया जिस मल का अपनयन कर रही है वह आत्मगत मल आत्मा में वास्तविक है या कल्पित है यदि कल्पित मानोगे तो कल्पित की निवृत्ति क्रिया से नहीं होती ज्ञान से होती है तो ये कहते हैं द्वितीय ज्ञानाद एव तन्नाशो न क्रियया तो यदि आत्मा में मल नामक दोष कल्पित है वास्तविक नहीं है तो उसकी तो ज्ञान से ही निवृत्ति होगी नाश होगा क्रिया से नहीं कल्पित सर्प की निवृत्ति क्रिया से नहीं होती रज्जु के ज्ञान से होती है ऐसे और यदि सत्य मानोगे आत्मा में मल को मिथ्या न मान करके तो उसके विषय में दो विकल्प करते हैं आद्य क्रिया किम आत्मनिष्ठा अन्य निष्ठा आद्य का है आत्मा में मल को सत्य मानने पर उस आत्मनिष्ठ सत्य मल का अपनयन करने वाली जो क्रिया है आत्मगत सत्य मल की निवर्तक जो क्रिया है वह क्रिया किस में रहेगी आत्मा में रहेगी आत्मा में उत्पन्न होकर के क्रिया आत्मगत मल का अपनयन करेगी या अन्य निष्ठ कोई क्रिया है आत्मा से भिन्न किसी दूसरे में रहने वाली वह आत्मगत सत्य मल का निराकरण करेगी ये दो विकल्प हैं। तो आद्य क्रिया किम आत्मनिष्ठा अन्य निष्ठावा और इसमें जो प्रथम विकल्प है आत्मनिष्ठा क्रिया आत्मगत सत्यमल की निवर्तक होगी ऐसा यदि मानते हो ये विकल्प तो कहते हैं नाद्य तो ये प्रथम विकल्प ठीक नहीं है इस अभिप्राय से कहते हैं न क्रिया अनुपपत्ते अनुपत्तिम भाष्य में है नीति चेत के बाद में न क्रियाश्रयत्व अनुपपत्ते आत्मन कहते हैं आत्मगत सत्यमल का निराकरण करने वाली क्रिया आत्मनिष्ठ है ऐसा नहीं माना जा सकता ये न है क्यों कहते हैं आत्मन क्रियाश्रय तो अनुपत्ति आत्मा को क्रिया का आश्रय नहीं माना जा सकता क्रियाश्रय आत्मा को नहीं मान सकते क्यों तो कहते हैं क्रियाश्रय तो आत्मा में मानेंगे तो आत्मा में विकारित्व की आपत्ति आएगी तो क्रिया उत्पन्न तभी होती है जब अपने आश्रय में उच्च विकार उत्पन्न करती है ऐसी कोई संसार में क्रिया है नहीं जो अपने आश्रय में स्वाश्रय में विकार को उत्पन्न किए बिना प्रकट हो जाए अपने आश्रय को निर्विकार भाव में रख करके निष्पन्न होने वाली संसार में कोई क्रिया है ही नहीं क्रिया उत्पन्न होगी तो जहां उत्पन्न हो रही है उसमें क्षोभ उत्पन्न करेगी विकार उत्पन्न करेगी वह विकारी होगा और श्रुति तो आत्मा को निर्विकार बताती है गीता भी कहती है अविकार्यो यमुच्चे यह विकारी नहीं है निर्विकार है और आत्मा को क्रिया का आश्रय मानेंगे तो क्रिया मात्र का यह स्वभाव है कि वह अपने आश्रय में विकार उत्पन्न करके ही आत्मलाभ प्राप्त करती है। बिना आश्रय को विकृत किए वो ही नहीं होती तो आत्मनिष्ठ क्रिया अपने आश्रय आत्मा को विकृत करके ही उत्पन्न होगी और आत्मगत सत्यमल की निवर्तक मान बनेगी हाँ तो आत्मा हा हाँ, मन को विक्षिप्त करती है तो आत्मा फिर विकारी सिद्ध हो जाएगा निर्विकार कहा रहेगा ये कह रहे हैं कि क्रियाश्रय अनुपत्य आत्मन ये जो सूत्रात्मक हेतु है क्रियाश्रय तो अनुपत्य इसी का विवरण आ रहा है यद आश्रया क्रिया तम अविकुवती इत्यादि से ये नुपत्ति का आत्मा में की अनुपपत्ति को स्फोटतीने स्पष्ट भगवान्ष्यकार यदश्रया क्रिया तम इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्णमद